परीछेद साबल्या पोह निर्मल तदश्ति गिराल महमेकर संग जीवस्य जीव से ब्रह्म तोर्केरनगृृहित सतत्व्य जीव ब्रह्मणोर अत्यंत आभेदम ढाग त्याग लक्षण या बोधयती जीवस् ब्रह्मके तो तर्क अनुगृहित सत जीव में ब्रह्मत्व तो जीव ब्रह्म अभिन्न तो है उसका उपपादन करने वाले बहुत तर्क के द्वारा अनुगृीत हो करके महावाक्य से तो बोध होगा वाक्य प्रमाण है तो भी उसका अनुग्राह तर्क होता है वाक्य श्रुति वाक्य प्रबल प्रमाण है फिर भी उसमें कहीं संशय आदि होता है संशय निवृत्ति के लिए तर्क आवश्यक होता है इसलिए श्रोतव्य कहकर के मनन विधान किया गया मंतव्य तो तर्क होता है प्रमाण का अनुग्राह को। न्याय में भी जब अनुमान करते पर्वत वन्यमान वहां इसे शंका करते पर्वत में धूम हो तो वन्नी नहीं हो तो धूम अस्तु वहीस्तु धूम हो वन्नी कहाँ आएगी पर्वत में धूम तो दिखता है उसको तो मना नहीं कर सकते किंतु वन्नी क्यों वन्नी नहीं होकर के धूम निकले अर्थात धूम वन्नी नहीं होने के बाद भी धूम नहीं होने पर भी धूम निकले तो धूम में वन्नी व्यभिचार की शंका वहनी के बिना धूम निकले ये शंका ये निवृत्ति होती तर्क के द्वारा जो पर्वत में वन्य अनुमान करता उसको निश्चय ही धूम को दे के वन्य निश्चय हो गया किंतु दूसरे को बताने के लिए कहता है यदि पर्वत में वन्य नहीं होती तो धूम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि धूम है कार्य और वन्य है कारण कहीं भी कारण के बिना कार्य नहीं होता है कार्य है तो अवश्य ही उसका कोई कारण ऐसा निश्चय होता है प्रत्यक्ष दिखाए अनुमान के द्वारा किसी प्रमाण से निश्चय होता है कार्य है तो उसका कोई कारण है धूम है तो उसका कारण वन्य अवश्य होनी चाहिए यदि वन्य न सर धूम न इसको कहते तर्क व्याप्यारोपण व्यापक रोप तर्क इसे लक्षण क्या गया वन्य अभाव है व्याप्य धूम अभाव है व्यापक वन्य भाव का आरोप करता है जानता है वन्य है कहता है यदि वन्य नहीं हो वन्य भाव का आरोप करके धूम भाव के आरोप करता है तो उसको तर्क कहते है तर्क अनुमान प्रमाण का भी अनुग्राह कहे श्रुति प्रमाण का भी अनुग्राह कहे अभी तक इसी ग्रंथ में जो बता गया, तर बताया गया ज्यादातर तर्क बताया अहम सदा भाम कदाचि निय मैं हूं सदा भान होता हूं कभी अप्रिय नहीं ब्रह्मे वाह हम स्वतः सिद्ध हम पहले से, से मैं ब्रह्म हूं इसी प्रकार बहुत तर्क देकर के उपाद तो कि तर्क अनुग्रहित सत तर्क से अनुग्रहित हो गया वाक्य तत्व से आदि वाक्य तत्व से प्रमाण वाक्य उसका अनुग्राह बहुत प्रकार तर्क इसमें कहेगे क्योंकि वाक्य प्रमाण से बोध होने के लिए कुछ संशय निवर्तक तर्क की आवश्यकता है जिसे मनन किया जाता है युक्तिया संभावितुसंधानम मनन भवित युक्ति से कैसे संभव है इस अनुसंधान करने से तर्क से संशय नष्ट होता है तब निधि ध्यान होता है तो तर्क से अनुग्रहित हो गया महावाक्य तत्व से आदि वाक्यम केवल तत्व नहीं तत्वम आदि अहम ब्रह्मास्मि भी यजुर्वेद में बृहदारने में विज्ञान ब्रह्म है इसी प्रकार वाक्य है तत्व तो शादी वाक्य जीव ब्रह्म अत्यंत अभेदम बोधे महावाक्य जीव ब्रह्म के अत्यंत अभेद को ज्ञान कराता है किंतु कैसे ज्ञान करेगा जीव तो अल्पज्ञ ब्रह्म सर्वज्ञ जीव संसारी ब्रह्म जगत का कारण इसलिए कहते लक्षण या भाग त्याग लक्षण या भाग त्याग लक्षण से बोधी साक्षात जीव का जो वाच्यार्थ ब्रह्म सत का वाच्यार्थ उसमें एकत्व तो नहीं है ब्रह्म सत का वाच्यार्थ है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जीव सतह का वाच्यार्थ है अल्पज्ञ सहंकार दोनों का एक नहीं हो सतें तो वहां स्वयं देवदत्त इसमें जैसे भाग त्याग लक्षण करते है अविरुद्ध देवदत्त को लेते है और विरुद्ध तत्ता इदनता को छोड़ देते है तद से तत्काल ए तद्देश तत्काल ये दोनों को छोड़ दिया देवदत्त एक है इसी प्रकार यहाँ माया के कारण जो ब्रह्म में सर्वज्ञत्व तो, सर्वशक्ति तो है अविद्या के काम जीव में अहंकारत्व तो, संसारित्व इसको छोड़ करके उपाधि को छोड़ देने पर शुद्ध चेतन एक है परोक्षता परिच्छेद सावल्या पोहनिर्मलम तदसित गिरा लक्ष्यम तद तम असी जो गिरा गिर है महावाक्य उसके द्वारा गिर है वाक्य गिरा शुद्ध ब्रह्म है जिसमें परोक्षता परिच्छेद सावल्य नहीं रहता है ऐसे मालूम होता है मैं ब्रह्म हो कहते ब्रह्म परोक्ष है और हम शब्द कह से मैं देह परिचिन्न हूं तो हम पद के वाच्यार्थ में परिच्छेद रहता है परिचिन्न तत्पद का अर्थ परोक्ष होता है परमात्मा परमात्मा है तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता कहाँ है कोई कहते ऊपर दिखा देते परमात्मा ऊपर है सर्वव्यापक ऊपर भी है किंतु ऊपर है ही नहीं सर्वत्र है किंतु कहते परमात्मा ऊपर ऊपर वाला कहते ऊपर वाला जो करेंगे सबके ऊपर भी है सर्वत्र है तो परोक्ष होने के कारण सब देखे मानते हैं तो ईश्वर में परोक्षता का भ्रम होता है और जीवन में परिच्छेद अज्ञान के कारण साबल्य साबल स्वभाव साबल्य, साबल्य। उपाधि के कारण माया अविद्या के कारण जो धर्म आते हैं सब उस साबल्य है वैशिष्ट है अलग अलग धर्म कल्पित धर्म अपोह उसे रहित निर्मल शुद्ध लक्ष्यम लक्ष्य ब्रह्म में परोक्षता नहीं परिच्छेद नहीं सावल्य औपाधिक धर्म कुछ नहीं उसे अपो उसे रहित निर्मलम, अहम एक महा आम जो ब्रह्म एकरस है वो मह प्रकाश रूप है है ये लक्ष्य स्वरूप है तौम तो पद का लक्ष्य तत्पथ का लक्ष्य एक है तत्त्वमसी में लक्ष्यार्थ को तो लेते हैं बाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेते हैं लोक में भी लक्ष्यार्थ लेकर के शाब्दोध होता है परोक्षता च परिच्छेद तत्प्रयोजकम साबल्यम च एक परोक्ष परिच्छेद सीमा परिच्छिन और उसका कारण क्यों होता है साबल्यम औपाधिक धर्म माया से वैशिष्ट्य आने से माया का संबंध होने से ही माया के कारण अपना स्वरूप होता हुआ भी ब्रह्म परोक्ष जैसे लगता है स्वयं में अपरिछन्न स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से अपरिचिन्न लगता है देह में अहमबुद्धि होती है इसका कारण होता है साबल्य उपाधि के संबंध उपाधि अविद्या माया संबंध से ही परोक्षत्व परिच्छिन्न का भान होता है थोत्ता अर्थ हो गया परोक्षता परिच्छेद सावल्याणी तेसाम अपो है न उनकी निवृत्ति उनको छोड़ करके शुद्ध लक्ष्य में ना तो परोक्षा परिच्छेद है ना कोई संबंध है तो शुद्ध भ्रम कैसे हो गया निर्मलम मल रही तो अविद्या नहीं अविद्या के संबंध से अविद्या संबंध नहीं होने से अविद्या का कार्य भी नहीं है परोक्षता परिच्छेद जिसमें परोक्षता नहीं परिचेद नहीं कोई संबंध नहीं परोक्षता परोक्षत्व ईश्वर से ईश्वर में परोक्षत्व अज्ञान के कहने लगता है परिच्छेद परिचिनत्व जीव में एक तो दीवेश्वर उभयगत विरुद्ध धर्म केवल परोक्षत्व परिचिनत्व इतने लेने के लिए नहीं जितने विरुद्ध धर्म भानु सबको लेना ईश्वर सर्वज्ञ है इसमें सर्वज्ञत्व तो सर्वशक्ति मत्व तो। जीव में अल्पज्ञत्व तो, तो जो ईश्वर जगत बनाने वाले सर्वज्ञ हैं और जीव अल्पज्ञ एक से होंगे ये सर्वज्ञ तो धर्म भी ईश्वर में माया के कारण शुद्ध चेतन ब्रह्म ना तो अल्पज्ञ है ना तो सर्वज्ञ है वो तो ज्ञान रूप है माया से इसलिए परोक्षता परिच्छेद जो दो दिया है जीव ईश्वर दोनों में जो विरुद्ध धर्म है सर्वज्ञ अल्प ज्ञ सर्वश्यम तो, अल्पसक्तिमत्व तो, निर्हकारत्व सहंकारत्व ये सब विरुद्ध धर्मों का उपलक्षण है शुद्ध लक्ष्यार्थ में कोई विरुद्ध धर्म नहीं है शुद्ध है तेसा मोहेन त्यागिन विरुद्ध धर्म सब का त्याग करके शुद्ध को लेना निर्मलम शुद्धम मल रहता वही ऐक्य अविरोधी विरोध औपाधिक धर्म से ही विरोध होता है सर्वज्ञ अल्पज्ञ औपाधिक धर्म को लेकर के उपाधि माया अविद्या औपाधिक धर्म छोड़ दिया शुद्ध चेतन में ऐक्य में कोई विरोध नहीं है वाच्यार्थ में ऐक्य कभी नहीं होता है जो नहीं समझ करके लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके में ब्रह्म में ब्रह्म में रटते मैं शब्द का और लक्ष्यार्थ को पहले समझ करके ब्रह्म के साथ एकत्व तो करें, ब्रह्म शब्द का भी लक्ष्यार्थ ले लक्ष्यार्थ समझ करके मैं ब्रह्म हूं चिंतन करने पर विचार अथवा ध्यान करें, चिंतन करें तो ज्ञान होगा लक्ष्यार्थ को बिना समझे बाच्यार्थ को लेकर बैठे मैं कहते समय देहादे में देहादि दे। में हम देहा दे बुद्धि करके एक तरफ में इधर परिचय ब्रह्म व्यापक मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म करते मैं ब्रह्म को ब्रह्म में कहो इधर उधर चलता रहता है एक तो कैसे होगा द्वैतवादी लोग भी ये अद्वैती चिंतन करने वाले की निंदा करते गाली देते कितने पापी ही कहते मैं परमात्मा हूँ कोई आकर वृंदावन से बोली यहाँ तो मैं देखा सब अपने को परमात्मा मानते वृंदावनश हम आए सब तो भगवान के भक्त है सब कहते ठाकुर जी ठाकुर जी कहते यहाँ आकर सब अपने को परमात्मा कहते अपने को जब ब्रह्म कहते परमात्मा क्या कहते हैं उसको समझना चाहिए में एक तो नहीं हो सकता है कभी जो सर्वज्ञ सर्वस्वान ईश्वर वही मैं हूँ ऐसे वेदांत नहीं कहते हैं है तो लक्षा सर्वज्ञ सर्वस्वक्तिमान कह करके जिस ब्रह्म को हम कहते हैं वो लक्ष्य शुद्ध चेतन है मैं हूँ मैं भी कहते समय देहादि को लेना नहीं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इनको छोड़ करके अविद्या को छोड़ कर शुद्ध चिद रूप चेतना चेतन उसे में एकत्व एक है ये नहीं समझ करके द्वेतवादी लोग को गाली देते हैं और कुछ लोग नहीं समझ करके मैं ब्रह्म चिंतन करते हो भी भ्रांत है लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके सारा जीवन भर अटेंगे मोह ब्रह्म शुरू से कोई कोई उपदेश कर देते है भक्तों के भी मैं ब्रह्म चिंतन करो शोहम कह देते सीधा कोई मंत्र रटते सोहम सोहम वो मंत्र नहीं जपने का अर्थ समझना चाहिए जो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कुछ नहीं समझा उसको बता दिया वो रटता है जैसे नम शिवाय मंत्र रटते हैं ऐसे सोहम मंत्र रटते हैं वो मंत्र अटने से नहीं होता ये मंत्र जपने वाला मंत्र नहीं अर्थ चिंतन करना चाहिए तो सब परमात्मा मेहू कहते समय कोई भी हो किसी मार्ग में हो वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को समझे तभी चिंतन करे कि लक्ष्यार्थ में माया अविद्या आदि उपाधि नहीं है उपाधि नहीं तो उपाधि का धर्म भी नहीं उपाधि से ही भेद होता है उपाधि को छोड़ दिया तो भेद है ही नहीं शुद्ध एक ही है तो से गिरा अहम एक रसम एक रसम तेज प्रकाश रूप साबल्यम का जीवेश्वर उभयगत परिचन्नता प्रयोजक माया अंतक अनुरूप उपाधि निमित्त समस्त संबंध माया है ईश्वर के लिए उपाधि जीव के लिए उपाधि अंतकर्ण अलग अलग अंतकरण है बहुत अंतकर्ण उनसे अंतकरण में प्रतिबिंब होता है चिदाभास, जैसे अलग घड़ा में हजार घड़ा में जल रखेंगे सब घड़ा में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है वो चंद्र नहीं चंद्रा भाष इसी प्रकार बहुत सब सबके शरीर में एक एक अंतगण हो अनंत जीवन में अनंत अंतकर्ण में अनंत चिदाभासे उसमें भेद हे भे, बिंब भी, रूप चेतन है के माया और अंतकर्ण रूप उपाधि उपाधि निमित्त तो जितने धर्म सबका लेना सावल्य शब्द से सावल्य का अपो त्याग कर देना औपाधि का धर्म का छोड़ त्याग कर देंगे तेसाम अपोवे न्यागे नपोकार त्याग त्यागे न निर्मलम शुद्धम सदसी गिरा तप तम से आदि महावाक्य लक्ष्यम लक्षण किस प्रकार जहद अजहत लक्षण या बुद्धियम एक जह लक्षण एक अजह लक्षण और एक भाग त्याग लक्षण भाग त्याग को जहद अजत कहते ही छोड़ना थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ना जहत का था त्याग करता हुआ अजहत काग नहीं करता हुआ औपाधिकांश को छोड़ देना शुद्ध अंश को रखना इसकी तरह बुद्धि होता है एक शुद्ध चेतना। लक्ष्य स्वरूप में वाह एक रुद्ध ज्ञान चिद रूप महाकात सत्यानंद चैतन्य रूपम अहम प्रत्येगात्मा अस्मीर्थ सत्य हुए आनंद हुए चैतन्य हुए एक स्वरूप सत्य आनंद चैतन्य चिद सचिद आनंद अलग अलग अर्थ ने एक प्रत्यत्मा में हूं अत्र अनुग्रह की युति या हमें अनुग्रह की युति समझना पूर्व द्रष्टव्या पहले जी युक्ति कही गई यदि आत्मा ब्रह्म भिन्न स्याद सत्म सर्वांतरत्व लक्षण आत्म न सद यदि आत्मा ब्रह्म से भिन्न मान ले आपके आत्मा यदि ब्रह्म से भिन्न होगा भिन्न यदि हो जाएगा व्यापक नहीं होगा आत्मा में जो आत्म तो आत्मा बनता है अत तो सातत्य धातु से सातिव्याम मनि मनिण अत तो धातु से मनिणी हो जाएगा अत तो बुद्धा आत्मन बनता है अतति तो निरंतरम गि सर्वव्यापक आत्मा कहते आत्म तो, तो सर्वांतर तो सब के अंदर बाहर होने से आत्मा होगा यदि ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा परिचिन हो जाएगा परिचन्न हो जाएगा तो आत्मा कैसे होगा आत्मा तो सर्वव्यापक होना चाहिए अत्य गि सर्वांतर होने से आत्मा है ब्रह्म व्यापक तो है यदि ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा तो परिचन्न हो जाएगा आत्मा नहीं होगा एवं ब्रह्मा आप यदि आत्मा भिन्नम से आता ब्रह्म यदि आत्मा से भिन्न मानेंगे तो अनात्मा हो जाएगा तो आत्मा से भिन्न होगा ब्रह्म भी परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक वृंगेर वृद्धो धातु से बनता है बृंगेर नो अच्छ क्या प्रत्ये होता है उपधा के अनुसार न अ हो जाता है न को उनसे ब्री में ब्री के आगे अ यौन हो जाएगा एकुण जीवर मन ब्रह्म का अर्थ भी व्यापक है यदि आत्मा से भिन्न होगा तो निरत से महत्व लक्षण ब्रह्मत्व न से निरत है सबसे बढ़ के व्यापक देश काल वस्तु परिचय रहित सर्व व्यापक है ब्रह्म आत्मा से भिन्न होगा तो ब्रह्म ही नहीं होगा ब्रह्म तो ही नहीं होगा ब्रह्म इधम अपनी तेरे भक्तम ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने सर्वज्ञा तुम उन्होंने कहा, कहा गया संक्षेपाली के ग्रंथ में अद्वे तीर्थे प्रत्येक तद्वत तीर्थ प्रत्यगार्थोस्तित तद्वत प्रत्यक्तत्च चा दयाप्यं नरेक पूर्णे तत्वोपत् अर्थे प्रत्यगोस् अद्य ब्रह्म में प्रत्यगारेके तद्वत तो प्रत्येक च से भाव जो प्रत्येगात्मा है वही अद्वै है एक है यद्यपि एवं नात्र का अवकाश ऐसा होने से दोनों में भेद का अवकाश नहीं जो अद्वितीय है वही प्रत्येक है प्रत्येक अभी नद्वितीय ब्रह्म है जो प्रत्येके सब के अंदर है वही अद्वै है दोनों में भेद का अवकाश नहीं पुण्य तत्व तत्वर्थोपत् पुण्यत्व में तत्पद तम पद तत्वर्थ तत्पार्थ अव पदार्थ दोन पुण्य तत्व में एक ही है उपपत्ति तो है विसर्ग है वाच्यादेव उभय तत्व पदार्थ अपर्यायतापि दोन पर्यावाचक नहीं अपर्याय है पर्याय होगा तो तत्व कैसे प्रयोग करेंगे ये वाच्यर्थ भेद है थ में अभेद नहीं लक्ष्यार्थ में तो अभेदे बाच्यर्थ भेद है इसे तत्पद तंपद का अर्थ वाच्यर्थ भिन्न है या एक भिन्न है तत्पद तमपद का वाचार्थ हाँ बाच्यार्थ भिन्न है अभिन्न है लक्ष्यार्थ इधमअपी तेरे भुक्तम ये भी कहा गया आदे अंशे नुमात्र भेदो यद्यपि यप्यं भिन्नमादाश्द वर्तेमे बाह्यं हातुं हाथ जाता नस्यांशे अ भेदो नस्ह्य तत्पदार्थ त्व पदार्थ में कुछ अंश को लेना कुछ अंश को छोड़ना जो ग्राह्य अंश है आधे अंश है शुद्ध चिदमात्र है उसमें अनुमात्रो भी भेदो नास्ती तोम पद का लक्ष्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ दोनों एक चिद रूप है शुद्ध चैतन्य चिद रूप है वही आधेय ग्राह्य है आधे अंश विशिष्ट होता है त्वपद का वाच्यार्थ माया विशिष्ट सर्वज्ञ विशिष्ट आधेय होता है शुद्ध चिद ची, रूप विशेष है विशेषण को छोड़ देंगे केवल विशेष लेना विशिष्टता में विशेषण रहता है विशेष रहता है विशेष के साथ विशेषण का संबंध रहता है शुद्ध विशेष चिद रूप लेना उसका जो विशेषण है माया माया के कारण असर्वज्ञ तो सर्वशिमत्व तो ये संबंध को छोड़ देना शुद्ध चिद है त्वपद का लक्ष्यार्थ भी जागृत सपना सुश्रुद्धि तीनों को प्रकाश करने वाला चेतना है शुद्ध चिद्रपय उसमें कोई भेद अनुमात्रो भी भेद नास्ती तत्पद का लक्ष्यार्थ त्वपद का लक्ष्यार्थ में अनुमात्र भी थोड़ा सा भी भेद नहीं शुद्ध चिद रूपये के तो यदि भेद नहीं तो तत्पद तम दो पद क्यों प्रयोग करते हैं यद्यपि एवं भिन्नम आधाय शब्दों वर्ते शब्दो वर्त थे दो शब्द है तम पद तत्पद भिन्न भिन्न अर्थ मादाय भिन्न है वाच्यार्थ भेद हे भिन्न भिन्न वाच्यार्थ होने से वाच्यार्थ को लेकर के शब्द है दो शब्द वाच्यर्थ भेद होने से पर्याय नहीं है और लक्ष्यार्थ भेद लक्ष्यार्थेदी अद्वैयात्म प्रकाश है अद्वैय आत्म प्रकाश बाच्यर्थ भेद को लेकर के दो शब्द है एक अद्वय आत्मा वही है वही प्रकाश स्वरूप है स्वयं प्रकाश है सब को प्रकाश करने वाला सारा प्रपंच को प्रकाश करने वाला है आत्मा आत्मा को प्रकाश करने वाला कौन होगा बच्चे पूछते हैं ये सब का भव, आ, भव, पिता है भगवान भगवान का पिता कौन है इनके इनका के उनका के उनका उनके भी भगवान के भी पिता कौन है भगवान के पिता कुछ नहीं भगवान को तो कहते वो संस्कार ही नात्य ना। कहते जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य का संस्कार नहीं करते उनकी निंदा करते ब्रात्य कह करके संस्कार ही न बिज परमात्मा को भी कहते ब्रात्य उनका संस्कार करने वाला कौन होगा उनके पिता माता नहीं तो उनका संस्कार किसी ने नहीं किया स्वयं शुद्ध है स्वयं प्रकाश है सब सबको प्रकाश करने वाला है उनको प्रकाश करने वाला कोई नहीं स्वयं प्रकाश माने है वो प्रकाश रूप स्वयं प्रकाश सब को प्रकाश कर दें स्वयं प्रकाश माने है वही आत्मा है वह बाह्यम हा तुम जामिता तस्मानाति तस्नाद बाह्य को छोड़ने के लिए कोई जामिता का आलस्य आलस्य संकोच नहीं करने का सब छोड़ना है शुद्ध सिद्ध रूप आप है एक दृघ रूप चेतन है जिस जिस को आप जानते हो जान सकते हो ये सब मिथ्या है गेह पदार्थ जितने भी मिथ्या है जागृत स्वप्न सुशुद्ध तीन अवस्था को आप जानते हो तीन अवस्था में मिथ्या कौन है दोनों हा जिसको जानते सब मिथ्या है कोई सत्य नहीं है सारा जागृत प्रपंच मिथ्या है कोई कोई ध्यान में बैठते समय कुछ देखते हैं, ध्यान में कभी कुछ रूप दिखेगा ज्योति दिखेगी कुछ शब्द सुनाई पड़ेगा वो तो सत्य है वो भी मिथ्या है कभी ध्यान में दिखता है तो खुश होकर के उसको देखने लग जाओ ऐसा नहीं करना कुछ दिखता है इष्ट देवता का दर्शन होता है तो अच्छी बात है बाद समझो जो दृश्य है मिथ्या है ईश्वर देवता का दर्शन हो तो साक्षात सामने दर्शन करने का प्रयास करें ऐसे कुछ कल्पना कुछ दिखी जाता है इतने मात्र से कोई खुश होता है मगोर भगवान का दर्शन हो गया वो नहीं होता है ऐसे कुछ रूप सुनने कई शब्द सुनाए पड़े कुछ होता है उतने मात्र से अपने को सिद्ध मानने से कुछ लाभ नहीं होता है जितने कुछ है कहते इधर से एक ज्योति आती इधर से एक ज्योति आती पर छोटा था भी बड़े बड़े हो गया अब दोनों मिल जाएगा बस आत्म साक्षात्कार हो जाएगा <laughs> कोई जैसे महात्मा आकर के महाराजी के पास बोल रहे थे महाराज बोला हाँ वही आत्म साक्षात्कार है बोले आत्मा का प्रकाश तो ही होगा क्योंकि प्रकाश बड़ा जोर प्रकाश आता है जो आत्मा को प्रकाश कहा गया प्रकाश का था नहीं है ज्ञान रूप प्रकाश है सब प्रकाश जैसे सूर्य किरण प्रकाश है इसे आत्मा इतने प्रकाश है इसे आंखों बंद हो जाएगा देख नहीं सकते प्रकाश का था आल्लो लाइट ऐसा नहीं ये प्रकाश ऐसा है जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करता है अंधकार को भी प्रकाशित करता है अंधकार को प्रकाश करने के लिए कोई प्रकाश है अंधकार को प्रकाश करने के लिए क्या प्रकाश है लाइट से अंधकार का प्रकाश होगा हो जाएगा लाइट जलाने पर अंधकार का प्रकाश हो जाता है अंधकार नष्ट हो जाता है लाइट अंधकार को नष्ट कर देगा प्रकाश क्या करेगा प्रकाश को प्रकाश करने वाला अंधकार को भी प्रकाश करने वाला जो प्रकाश है वो चिद रूप प्रकाश है आप स्वयं सूर्य को भी देखते हो अंधकार भी देखते हो जानते हो अंधकार और सूर्य दोनों को जानने वाला जो प्रकाश है आपका स्वरूप प्रकाश है वो प्रकाश ज्ञान रूप है नहीं कि आलोक है तो शुद्ध चिद रूपये के ग्रहण करने पर उससे अतिरिक्त जितने धर्म है सबको छोड़ना है जितने धर्म है आत्मा में जगत में जागृत सपना सुश्रुति तीन अवस्था में सब मिथ्या है मिथ्या नेत नेति के निषेध करना किसको निषेध करना उसमें कोई संकोच नहीं है जितने गेय पदार्थ जिस जिस का आप जान सत्य सब को निषेध करो सब निषेध करने के बाद जब और कुछ नहीं बचा तो शून्य हो जाएगा ना नहीं सब का अभाव होने पर सब के अभाव को जानने वाला आप रहोगे वही सत्य है सब का निषेध करने के लिए तस्मात हाथुम जामिता बाह्यम हाथुम जामिता नाती आत्मा से भिन्न को बाह्य शब्द से कहा उसको त्याग करने के लिए जामिता का था आलस्य नहीं है श्रुत्र निषेध करते सब को नेति नेति कह करके सब का निषेध पूरा इति न इतना जितने घे पदार्थ तो सब मिथ्या है सबका निषेध करना सपन प्रपंच में जो जो दिखता है सब मिथ्या है या कुछ सत्य है मिथ्या होने के कारण उससे निश्चय हो गया जो दृश्य है गेय है वो मिथ्या है सारा जागृत प्रपंच भी गेय होने के कारण मिथ्या है यत्र यत्र दृश्यत्म तत्र तत्र मिथ्यात्व सारा व्यावहारिक प्रपंच को पक्ष बनाकर करके अनुमान करना होता है और श्रुति पीछे है कहती श्रुति सामने है नेह नाना तिक ब्रह्म में नाना है नहीं दिखता है किंतु नहीं है तो इसको क्या कहेंगे मिथ्या रज में सर्प दिखता है भ्रांतिकाल में दिखता है है सर्प कि समय रज में भ्रांतिकाल में है कभी नहीं नयोन पर दिखता है इसका नाम मिथ्या है नयोन पर दिखता है तो मिथ्या है यदसभाष मानम तन मिथ्या रज्जु सर्पाधिपत सपना के दृश्य के समान मिथ्या है वाक्यार्थ सकल वेदार्थ अभिज्ञान ब्रह्मणा ब्रह्म गीता स्फुट दर्शित एके ब्रह्म गीता है ब्रह्मा उपदेश करते देवताओं को वो ब्रह्मा कैसा है सकल वेदार्थ अभिज्ञान सकल वेदार्थ को जानने वाले ब्रह्माजी जी है वाक्यार्थ का स्पष्ट ब्रह्म गीता दिखाया बताया न तथता श्रुतिस्तत्वी दस्तुन न तत्शबद्दा वक्ति श्रुति तत्वीति या हि सा अहम् तत्वशीति शब्दवाच्यादिवस्तुन न तत्शबदारम वक्तिम अहम् शब्द का जो है जवाच्या शब्द का वाच्या और अहम् शब्द का वाच्या जीव को त्वम शब्द से भी कहते अहम शब्द से कहते गुरु शिष्य को उपदेश करते कहते तत्व तुम शब्द से किसको को कहते शिष्य जीव को कहते अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करता है शिष्य किसको अहम जीव को तो त्वम कहो अहम कहो जीव के लिए त्वम शब्द और अहम शब्द अहम ब्रह्मास्मि, अहम शब्द तत्व त्व शब्द अहम शब्द का जो बाच्यार्थ है अहम आप बोलते अहम अहम शब्द का वाच्यार्थ क्या है शुद्ध ब्रह्म है नहीं वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है वाच्यार्थ कौन है देहादिवस्तुन ये वाच्यार्थ होता है मिदाभास विशिट अंत करण चिदाभ को लेते हैं आपके शरीर घड़ा के समान है आपके शरीर नहीं सबके शरीर ये नहीं कि कोई किसका सर कोई चांदी है अथवा हीरा ऐसा नहीं सब घड़े है शरीर सम्राट हो महामंडलेश्वर हो राष्ट्रपति हो सबके सर घड़े है समाप्त होने के बाद गंध आता है गंध गंध होगी ना नहीं राष्ट्रपति महामंडलेश्वर से गंध कम होगा <laughs> ज्यादा ज्यादा होगा <laughs> कभी <कर> ज्यादा होगा <laughs> ज्यादा होता है इसलिए किसलिए तो शीघ्र छोड़ गंगा में छोड़ते हैं नहीं भक्त आएंगे दर्शन करने के रखो तीन दिन, दिन रखेंगे तो गंधा नहीं होगा शिष्य लोग तो परेशानी हो जाते हैं बड़े गंध बोल नहीं पाएंगे पकड़ नहीं ज्यादा रखना नहीं चाहिए छोड़ गंगाजी में प्रभाव करते रहना चाहिए किसी का भी हो तो गंध तो अधिक होगा ही होगी गंध शरीर सब घड़ा है उसके अंदर अंतकर्ण है जल जैसे घड़ा में जल रखते हैं ये सब के सारे में अंतकर्ण है जल के स्थान पर हुआ ये अंतकर्ण एक ऐसे पदार्थ है पदार जिसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती चैतन्य का प्रतिबिंब होता है इस जल में सूर्य चंद्र आकाश का प्रतिबिंब दिखता है और घड़ा में रेत भर देंगे तो चंद्र का प्रतिबिंब होगा सूर्य का प्रतिबिंब होगा प्रतिबिंब नहीं होता है जल भरेंगे तो प्रतिबिंब होता है जल स्वच्छ है तो प्रतिब है सब के अंतकर्ण स्वच्छ ऐसा है महिला तो है थोड़ी स्वच्छता भी है उसमें प्रतिबिंब होता है चेतन का उसका नाम क्या होता है चिदाभास तो चेतन नहीं है आभास है। चेतन जैसे लगता है चिदाभास वो शुद्ध चेतन सब के अंदर बाहर एक ही, जैसे आकाश है उसमें भेद है ये सब अंत करण भेद अंतकर्ण, अंतकर्ण प्रतिम्ब में भेद हुआ हजार करोड़ घड़ा में जल रखेंगे चंद्र कितने दिखेंगे प्रतिबंध अनेक प्रतिब दिखेंगे आने के अनेक प्रतिब होने पर भी आकाश में चंद्र एक ही, आकाश भी एक है सब के अंदर बाहर घड़ा में, जल में आकाश कई प्रतिब दिखता है एक घड़ा को हिलाएंगे उसमें प्रतिब में कंपन दिखेगा सब घड़े हिलेंगे एक घोड़ा को हिलाएंगे सब घड़ा में प्रतिबंब हिलेगा एक घोड़ा को तोड़ देंगे सब घटे नष्ट हो जाते हैं कहते एक ही ब्रह्म है तो एक मर गया तो सौ मर जाए एक खा लिया सब का पेट भर जाए एक सुखा तो सो हसने लगे ऐसा होता है उसके नहीं क्यों होता है जैसे घड़ा में एक घड़ा में जल भर दिया तो प्रतिमा दिखा जल को तो छोड़ दिया तो प्रतिमा नहीं दिखा तो सब घोड़ा सूख जाता है क्या जा? एक घड़ा नष्ट हो जाएगा तो सब घोड़ा नष्ट हो तो होता है इसी प्रकार एक शरीर में अंतकोण शरीर से अंतकरण चला गया तो मर गया तो सब जाएंगे एक शरीर से अंतकोण चला गया एक घड़ा में जला चला गया चेर निकल गया तो सब घोड़ा सुबुजाता है क्या इसी प्रकार प्रतिबिंब में भेद है कंपन है जिस घर जल को हिलाएंगे वहां प्रतिबिंब हिलेगा समय क्यों हिलेगा जिसके अंतकरण में जैसा है अंतकरण में अलग अलग है कर्म के अनुसार कोई सुख दुख प्राप्त करता है कभी कोई मरता है यह सब होता है किन्तु बिंब रूप चेतन में ना जन्म है ना मरण है ना सुख है ना दुख है एक अद्वितीय तत्व है इसको ही समझना है एक शुद्ध चिदरूप है वाच्यार्थ भेद है जो देहादि वस्तु है अंत भिन्न होने से त्वम पद का वाच्यार्थ होता है चिदाभास। आप चिदाभास है प्रतिबिंब हो या बिंब भीम्ब हो बिम्ब रूप चेतन में हूं ये निश्चय करना है चीधावास में अहमबुद्धि इसलिए यहाँ अहमबुद्धि क्यों होती यहाँ शरीर में अंतकर्ण यहाँ दंतकण में चैतन्य का प्रतिबिंब प्रतिबिंब को मैं मानकर कर इधर कहते हैं बिंब रूप चेतन कहा है सबके ऊपर सबके अंदर है, है? या बाहर है सबके अंदर भी है सबके बाहर भी है वही आपका स्वरूप है सबके अंदर बाहर चेतन कितने है आकाश जिस प्रकार एक है सब के अंदर बाहर एक ही चेतन सब के अंदर बाहर है उसमें कंपन होता है नहीं नहीं कभी कभी आकाश कभी हिलता है बादल के समय हिलता है आकाश गर्मी के समय आकाश में कभी कंपन है प्रतिबिंब में, में कंपन है आकाश में नहीं इस प्रकार बिंब रूप चेतन में कोई क्रिया नहीं है निष्क्रिय है गमना गमन कुछ नहीं जन्म वर्ण कहां से आएगा जन्म वर्ण तो देव को लेकर के अब देव को लेकर के प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है उसमें भेद है जब तक तो प्रतिबिंब में मैं अहम बुद्धि तो है तब तक संसारी है जीवन जब समझ समझलाई मैं प्रतिबिंब नहीं मैं तो बिंब रूप हूँ शव के अंदर बाहर एक बिंब रूप चेतन तो उसमें भेद नहीं है वही ब्रह्म है उसको ब्रह्म कहो आत्मा कहो अहम कहो कोई भी शब्द कहो शुद्ध चिद्रूप एक है वाचो तो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स कोई शब्द वहां प्रयोग नहीं करने का, का है बस तत्पद से कहते ब्रह्म शब्द से कहते आत्मा कहते कृष्ण कहो राम को शिव को कुछ भी कहो वाच्यर्थ में तो भेद है माया को कहते ईश्वर ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान शुद्ध चेतन नहीं है इसे तत्वसी अहम ब्रह्म इस वाक्य में तत्वमसी श्रुति तत्शब्दार्थता न भक्ति वाच्यार्थ को तत्शब्दार्थ नहीं कहती श्रुति जो तम शब्द का वाच्यार्थ है चिदा भाष वही ब्रह्म है उसको नहीं कहती तत्शब्दार्थ तत्वमसी में तम पद के वाचार्थ तत्पदार्थ ऐसा नहीं कहती है वाच्यार्थ एक नहीं भिन्न है लक्ष्यार्थ है है इसलिए तत्वमसी बाकी के द्वारा जो एकत्रुति बोधन कराती है वाच्यार्थ तो में एकत्व तो है हाँ लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ में एकत्व तो नहीं और लक्ष्यार्थ कि लागे हैं ओम